कियाके साथ चले तो यह भी सब बताया बशिष्टी फिर कहते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रलबल मुनिनाथ बशिष्ट जी को यह भी लगा कि कहीं ये प्रश्न उपस्थित हो भक्त के मन में या और लोगों के मन में कि आप यहाँ बशिष्ट जी बने रहे और कैकई की कुटिलता चलती रहे और ये सब ये घटनाएं घटती रहे तो बसे जी अपनी सफाई कर ही दे देते कह देते कि भाई हमारे बस की बात नहीं थी वहाँ जो होना होता है उसी प्रकार से होता है कई कई को समझाया अब बशिष जी ने समझाया कि बसिष जी की पत्नी अरुणती भी वहाँ उपस्थित थी और कई कई को उन्होंने समझाया और भी प्रबद्ध तमाम थी उन्होंने भी पूरी ताकत लगा करके कई कई को समझाया लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी इसके मैंने होना यही था कोशिश बहुत की गई लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया परिणाम ये हुआ कि भगवान राम को बन जा ही पड़ा महाराज दशरथ को सली छोड़ना ही पड़ा ये सब हुआ तो जैसा भाभी के मन जैसा होना होता है जैसा विधान प्रकृति का सृष्टि का चलता है उसी प्रकार से घटनाएं घटती है, रहती हैं और उनको को किसी के रोके नहीं रोकता ये कहते हानिलाभ जीवन मरण जैसे विधिहा विधाता के हाथ और जीवन मरण जीवन शरीर प्राप्त होना शरीर छूटना मरण और जैसे और अपयस ये विदाता के हाथ में छह बातें बता दी ये कोई व्यक्ति प्रयास करके करते तो लोग प्रयास लेकिन उनका जब बस नहीं चलता तो क्या करें हर कोई व्यक्ति चाहता कि हानि न हो लाभ ही लाभ हो लेकिन फिर भी हानि हो जाती है तो क्या करें विदाता की हान हर कोई जीवन की सब तैयारी कोशिश करते हैं जीवित बने रहें जीवित बने रहें। लेकिन मृत्यु तो आई जाती है फिर भी बस तो नहीं लोग बात बहुत कोशिश करने वाले ये भी कोशिश करते हैं कि अभ्यस हो और अपय का काम भी करेंगे तो छिपाने की कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे ना हो लेकिन फिर भी अपय होता है तक रखो तब ये सब कहते हैं कि विधाता की बात हाथ में है अपने हाथ में व्यक्ति की बात नहीं है ये सब छह बातों की ये दुहा बहुत प्रसिद्ध है जहाँ इसकी बात है ये भावी की बात की जो तब्यता जैसी होती है उसी प्रकार से होता है तो ये बताने के लिए बशिष जी का ये दोहा सुना दिया जाता है बहुत प्रसिद्ध इस प्रकार अब इसमें भी ये जो घटनाएं घटी है, है इनमें छह बातें हुई भी हैं हानि मान लो भगवान राम का बन जाना इत्यादि हानि हो गई इसमें लाभ क्या हो गया कैके ने वरदान मांग लिया कैके को लाभ दिखाई दिया एक ही घटना में एक जगह हानि महाराज दशरथ को हान दिखाई दी राम बन्जाना पड़ा के को बन जाना पड़ा कई कौशल्या को हानि हुई इसमें और अयोध्या वासियों के लिए हान दिखाई दी लेकिन कई लाभ दिखाई दिया अब किसी को लाभ हो रहा है किसी को हानि हो रही है अब क्या हो अबापी की बात तो हो इसी प्रकार से जीवन मरण अब इसमें इसके बाद भगवान राम बन में जाते हैं तो कई लोगों को जीवन प्राप्त हो जाता यहाँ अयोध्या की बात तो नहीं है लेकिन बाद में जैसे सुग्रीव था उसके तो गले में खांसी लगी थी भागा भागा फिर रहा था वो ऋषि पर्वत के ऊपर जाकर छिपा बैठा हुआ था भगवान राम जब पहुंचे तो उसको जीवन प्राप्त हुआ बाली मारा गया उसे राज्य प्राप्त हो गया नया जीवन हो गया ऐसे विभीषण को भी नया जीवन प्राप्त हो गया वो भी इसी प्रकार से वहां से रावण ने भगा दिया था मार्ग उसको कर दिया था उसे फिर राज्य प्राप्त हो गया उसे फिर नव जीवन उसे प्राप्त हो गया कई लोगों के इस प्रकार से ये घटनाएं घटती हैं है। तो फिर नया जीवन भी प्राप्त हो गया और इसी घटना में भगवान राम के बन जाने वाली घटना में उधर मरण भी हो गया जीवन मरण मारा दशर का शरीर छूट गया और ना कितने लोग रावण इत्यादि मरे खरदूषण मरे कितने लोगों इसके कारण के बाद में फिर मरे भी बहुत से तो कोई जिया कोई मरा ये सब घटनाओं में होता रहता यश या अप कितने लोगों को यश प्राप्त हुआ सीता जी को यश प्राप्त हुआ लक्ष्मण को यश प्राप्त हुआ भगवान राम को यश प्राप्त हुआ राहण को मार करके आए तो सबको यश प्राप्त हुआ और अपय भी हुआ कहीं को हुआ। अप तो देखते रहते हैं कि कहीं किसको को हो रहा है कहीं किसको को यश हो रहा है ये सब संसार में इस प्रकार से होता रहता है किसी के बस की बात नहीं होती है की कब क्या होगा किस प्रकार से क्या होगा ये सब घटनाए घटी ये वशिष्ट इतना कह के फिर आगे बोलते हैं अस विचार की, ये पर की कर हुमन माही। कर सोच जोग दसर कृपनाही सोची विप्रजु वेद विहीना धर्म विषय लयली सोचिए शोचीय नृपत जुनी ना जिन प्रजा प्रिय प्राण सोची वय शुकृपन धन मानू जो ना शिव भगति सुजानो सोचिए शूद्र विप्रय मानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी सोचिए पुनिपति बंशक नारी कुटिल कलह प्रिय सोचिए बटुनिज मृत परिहर जो नहीं गुरु आय सु जो मोह बस करम फद त्याग सोची जति प्रपंचरत विभत विवेक विराग रामचंद्र की जय पवन स्वतः हनुमान की जय गुरु भाई सर संतन की जय असविचार किए दे दोष इसलिए किसी को क्या दोष दिया जाए कहते सब विदाता के हाथ में है तो जो हो रहा है सो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो बस और क्या है अपना जो धर्म समझ में आ गए वो अपना कार्य करना चाहिए व्यर्ज में किसी को दोष न दें। ये वशिष्ट जी का निर्णय बाद में हुआ और व्यर्थ का ही पर की जो रोसू बेकार में किसी के ऊपर क्रोध करो किसी को दोष दो ये उचित नहीं है हालांकि इसमें जो है वो हो, जल्दी व्यक्ति सहमत नहीं होते इस बात में लेकिन शास्त्र का और संतों का निर्णय यही है कि यद्यपि अनुचित कार्य करने वाले संसार में होते हैं और निंदनी करते निंदा की जाती है लेकिन संत मत ये है कि उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए यद्यपि ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर क्रोध आ सकता है लेकिन उनके ऊपर प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए निंदा करना और क्रोध करना ये दोनों ही शास्त्र से वर्जित है मना है नहीं करना चाहिए अब क्यों नहीं करना चाहिए उसका एक मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति की जो ऐसा करता है स्वयं उसकी हानि होती है जो किसी की कि निंदा करता है उसकी स्वयं हानि होती है <स्थाँगी> निंदा करने वाले जो क्रोध करता है उसकी स्वयं अपनी हानि होती है तो अपनी हानि न हो कौन अपनी हान चाहेगा लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति हैं अपनी हानि भी नहीं समझते वही ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए जैसे मादक पदार्थ इत्यादि या अभक्ष भोजन करने वाले व्यक्ति नहीं जानते कि स्वयं अपनी हानि कर रहे हैं तो खाएंगे किए और है उनको नहीं जानते कि उससे उनसे हानि हो रही है ऐसे ही क्रोध जो है वो जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है उसकी स्वयं हानि होती है क्रोध करने से व्यक्ति के हृदय जलता है पीड़ा होती है दुख होता है तत्काल तो पता लगता है और फिर क्रोध के फिर बाद के परिणाम भी होते हैं बाद के परिणाम के माने उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है क्रोधी तो व्यक्तियों की बुद्धि धीरे धीरे करके छीण हो जाती है बुद्धि में स्थूलता आ जाती है बुद्धि की जो सूक्ष्मता है वो हो नष्ट होती है अब जिनको पता नहीं है वो तो अपने क्रोध करे रहेंगे और अपनी हानि भी करते रहेंगे उनकी हानि होती रहेगी तो अज्ञान के कारण तो मैंने क्या क्या करता है लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा थोड़े है तो कि किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है तो वो हानि नहीं होगी हानि तो फिर भी होगी अगर कोई जैसे छोटा बच्चा अगर नहीं जानता कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा तो वो उसको चूंकि नहीं जानता इसलिए आग में हाथ डाल तो हाथ न जलावेगा आग तो ऐसा थोड़ी होगी आग तो जलाई जलाएगी तुम जानो चाहे न आग तक तो जलाने का काम जलायेगा इसी प्रकार से जो हानिकारक कार्य का है कोई व्यक्ति करेगा जाने चाहे जाने उनसे हानि तो होगी होगी इस तरह से क्रोध भी व्यक्ति के स्वयं को जो अनेक प्रकार की हानि पहुंचता है शारीरिक हानि भी, भी है मानसिक हान भी है बौद्धिक हान भी है अपने व्यक्तित्व का विनाश उससे क्रोध से होता है ऐसी निंदा करने से भी होता है निंदा व्यक्ति किसी व्यक्ति की करेगा जब निंदा तो कोई न कोई दोष बोलेगा तब तो निंदा होगी कि इस अमुक व्यक्ति ने ये दोष किया ये गलती की और जब दोष का वर्णन करेगा तो जब तक उसके मन में वो दोष की कल्पना मन में आएगी नहीं तब तक दोष का वर्णन कैसे करेगा किसी व्यक्ति में कोई दोष है तो पहले वो दोष हमारे मन में आवे उसकी कल्पना आवे तब हम उसका वर्णन करें और जब हमारे मन में उस दोष की कल्पना आएगी तो इन दोषों का स्वभाव है कि जिसकी बुद्धि में ये जाते हैं उसकी बुद्धि में कुछ न कुछ अपना प्रभाव छोड़ते हैं ये साइकोलॉजी है हर किसी को पता न हो न तो पता लेकिन निंदा करने वाले व्यक्तियों को पता नहीं होता तो वो निंदा तो कर रहे हैं दूसरे की लेकिन वो निंदा की प्रवृत्ति उनके मन में एक बार आकर के उनके हृदय को कलुषित कर गई है थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हृदय कलुषित होता रहता है और उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति बहिर्मुखी स्वभाव का हो जाता है बुद्धि में स्थूलता आ जाती है परमार्थ में उसकी रुचि नहीं रहती ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने में बाधा पड़ती है ये सब समस्याएं आती रहती है इसलिए सावधान देना चाहिए व्यक्ति को इस प्रकार से निंदा न करे किसी दूसरे व्यक्ति निंदा न करने के लिए गोस्वामी जी जो हैं बहुत तो सावधान हैं बात बार बार ये कहते रहते निंदा नहीं करनी चाहिए सबसे पहले अगर शिक्षा रामायण में देखे तुलसीदास जी की तो बाल कांड में रामायण शुरू की तो सबसे पहले शिक्षा यही है वैसे तो बंदना है भगवान राम की सीता जी की शंकर जी की सबकी वंदना है लेकिन अगर शिक्षा की बात है तो पहली बात यही है, है। बंधन पहले कहते हैं जो, जो संत लोग हैं साधु समाज जो है वो उनकी हम वंदना करते हैं जो सही पर छिद्र दुरावा जो सही दुख परिचि दुरावा बंदनीय ती जग सपावा मुद मंगल संत समाज इस प्रकार से संत समाज की महिमा करते हैं कि संत समाज वो है जो स्वयं दूसरे में दोष होगा पीड़ा पहुँचाएगा तो कष्ट सहन कर लेगा स्वयं लेकिन उसका दोष नहीं बोलेगा तब संतता आई ऐसा करके यहीं से शिक्षा ये प्रारंभ हो जाती है तो बीच बीच में जहाँ अवसर मिलता तुलसी तो जी फिर बताते रहते हैं यहाँ पर भी इसी प्रकार से कहते हैं कि विचार की दे दोष किसी को दोष नहीं देना चाहिए और दोष क्यों नहीं देना चाहिए उसका आधार क्या कहते हैं ऐसे विचार देना चाहिए क्या जो भावी होनी है जो सृष्टि जिस प्रकार चल रही है जैसा चलना होता है उस प्रकार से चलता है किसी को रोके तो नहीं जैसे दिलदात होते रहते हैं इसी प्रकार से ये सब बनना बिगड़ना आना जाना लाभान ये सब भी इसी प्रकार से होता रहता है तो कहते हैं कि तात विचार करो मन माही अब कहते हैं ये तात अब भरत जी को संबोधन करके बोली रहे बस जी कहते की भरत को तात करके कहते हैं कि तू तुख अपने मन में तुम विचार करके देखो कि सोच जो दशरथ में अपना ही महाराज दशरथ के लिए सोच नहीं करना चाहिए अब यहाँ बैठ करके वैसे महाराज दशरथ की सोच की उन्होंने सही विचार कर लिया एक बड़ी सोच की बात है एक अनर्थ हो गया इस प्रकार से, लेकिन बसिष जी कहते कि अब उन्होंने भी सही छोड़ दिया तो उसके लिए भी सोच नहीं करना चाहिए अब यहाँ तुलसीदास ही एक ऐसा लगता है कि वैसे तो इतनी बात कह करके आगे बात बढ़ सकते थे बशिष्ठ जी लेकिन यहाँ जो धर्म की चर्चा है वो बसिष्ठ जी बड़े विस्तार से कर देते है धर्म जो धर्म का आधार वर्ण और आश्रम व्यवस्था है देखो तो अलग अलग दुनिया में धर्म है और उन धर्मों में कहीं वैल्यूज ऑफ लाइफ की वहां भी विचार किया जाता है लेकिन भारत में जो वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं उनका आधार वर्ण और आश्रम है उस पर धर्म के सिद्धांत टिके होते हैं तो इसलिए यहाँ से धर्म क्या है ये सब बताते हैं महाराज दशरथ की तो बात एक प्रसंग आ गया वो आ गया लेकिन बाकी सभी लोगों के जो धर्म है विभिन्न वर्णों के धर्म और विभिन्न आश्रमों के धर्म और फिर उसके बाद जो है स्त्रियों के धर्म और सामान्य धर्म उन सबकी शिक्षा यहाँ पर आ जाती है हालांकि वर्णन इस प्रकार से है कि सोचिए विप्र जो वेदगीना कौन कौन सोचनी है जो अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते वे सब सोचनी है महाराज दशरथ ने अपने धर्म का पालन किया इसलिए वो सोचनी नहीं है अब कहते हैं सोचिए विप्र सोची विपर वो विपर सोचनी है जो वेद भी ना जो वेद का ज्ञान ही ना वो विपर बने घूमते सोचनी है माने उनको विप्रता है उनको वैदिक ज्ञान होना चाहिए तात्पर्य है सोचनी से तात्पर्य कह करके है सोचनी शब्द को हटा दो सीधे सीधा वाक्य बना लो तो उसका यह है कि विपरों का धर्म यह है कि वो वेद का ज्ञान रखे वेद का माने केवल यही नहीं है वेद के माने कि वेद की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़े और संस्कृत पढ़े और वेदों को पढ़े इतनी नहीं है वेद के माने है धर्म और परमार्थ का जो ज्ञान है वो सबको वेद कहते हैं ज्ञान को वेद कहते हैं पुस्तकों को नहीं वेद कहते हैं अगर वो वेद ट्रांसलेट करके हिंदी में मिल जाए तो हिन्दी में पढ़ ले अंग्रेजी में ट्रांसलेट मिल जाए तो इंग्लिश में पढ़ ले न वेद सही पुराण पढ़ ले न वेद पुराण सही गीता पढ़ ले रामायण पढ़ ले ये सब वेद है क्योंकि सब में वही वैदिक ज्ञान है सब में इसलिए जहां वैदिक ज्ञान दिया गया है उस वैदिक ज्ञान के जो ग्रंथ हैं या जहां उनकी शिक्षा है चाहे शास्त्रों के द्वारा हो और चाहे आचार्यों के द्वारा हो उस शिक्षा को ग्रहण करना सम्यक रूप से जानना ब्राह्मणों का धर्म है वो किस लिए है ये कि उस ज्ञान को की परम्परा बनी रहनी चाहिए समाज में एक समुदाय ऐसा होना चाहिए जो इन ग्रंथों का अध्ययन करता रहे जो जीवन उपयोगी ग्रंथ हैं और अध्ययन करके समाज को उनकी शिक्षा देता रहे इससे समाज को ज्ञान बना रहेगा कि हमें कैसे जीना चाहिए कैसे रहना चाहिए और फिर भी उनमें से कोई गड़बड़ निकलेंगे तो निकलेंगे लेकिन फिर भी कम से कम समाज को मालूम तो होना चाहिए लोगों को की नीति क्या है धर्म क्या है परमार्थ क्या है जो जीवन के मूल्य हैं वो क्या हैं कैसे जीवन दिया जाता है उसका विधान क्या है परिवार की व्यवस्था कैसे होती है समाज की व्यवस्था कैसे होती है राज्य की व्यवस्था कैसे होती है आपस में सहयोग इत्यादि कैसे होते हैं उनका क्या लाभ होता ये सब बातें जो है वो वेदों में जो दिखी हुई हैं वो सब जो समुदाय समाज का इसका अध्ययन करेगा वही विप्रय और जो इनका प्रचार करेगा वही विप्रय और अगर ये सब कार्य नहीं करता तो उसने अपना काम ही छोड़ दिया ना धर्म छोड़ दिया कहते हैं कि सोची विप्र जो वेद विहीना और तज जो धर्म विषय ले लीना अपने धर्म को छोड़कर बने विप्र धर्म है विप्र धर्म क्या है कि शास्त्र के ज्ञान का प्रचार करे जो कोई पूछे भी कि भाई हमारा क्या कर्तव्य क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में क्या होता है तो उस विप्र का धर्म है कि शास्त्र के आधार पर बतावे कि ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें यह करना चाहिए जैसे वकील के पास जाते हैं ना कानून पूछते हैं कोई कार्य करना है कोई मकान खरीदना है वकील से पूछेंगे जाकर पता लगाओ उस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं मकान खरीद है, तो है वकील का नहीं खरीदे ऐसी तो हर किसी व्यक्ति को कानून थोड़ा मालूम होता है इसी तरह हर किसी व्यक्ति को समाज में ये थोड़ा मालूम होता है शास्त्र की आज्ञा हमारे लिए क्या है उसका कंसल्टेशन करो जब कहीं कोई इस प्रकार के कार्य हो तो बिप्रो से पूछो वे एक्सपर्ट है शास्त्रों के इसीलिए सोचनी अगर शास्त्र नहीं पा तो विप्र बात कर शास्त्र का उसे ज्ञान होना चाहिए उससे पूछो कि भाई हमें किस समय क्या कैसा कार्य करना चाहिए क्या उचित है क्या उचित है अब जब वो विप्र बता रहे उसको बात को मानो यही विप्रो के चरणों की सेवा है जगह जगह का विप्र चरणों की सेवा होना चाहिए विप्र चरण की सेवा के माने कोई यही नहीं कि उनके पैर पकड़े बैठो विप्र चरण की सेवा के माने जो उनका आदेश दें जैसा मार्गदर्शन दें उसको बात को मानो बस यही उनकी सेवा इसी प्रकार से फिर तो तो कहते हैं सोची नृपति जो नीत ने जाना नृपति के मैंने छत्री अभी छत्री धर्म क्या है छत्री के माने राजा राजा के माने छत्री ऐसा प्राचीन काल में था राजा ही छत्री हुआ करते थे और जो राजा हो उसको तो छत्री माना जाए इसलिए कहने की छत्री का धर्म क्या राजा का धर्म क्या है कि जो नीत ने जाना जो राजनीति को न जानता हो नीत के माने यहाँ पर राजनीति मैंने राज्य कैसे चलाया जाता है उसकी व्यवस्था कैसे होती मंत्री कैसे रखे जाते हैं सर सेना कैसे बनाई जाती है कोष इत्यादि की कैसी व्यवस्था की जाती है प्रजा का पालन कैसे किया जाता ये सब उसे बात को मालूम होना चाहिए तब तो राजा ठीक और उसे कुछ मालूम उस ही ना हो और जानते ही नहीं राजनीति राज राजधर्म को नहीं जानता तो फिर क्या बात कर राजा छत्र क्या बात कर इसलिए कहते हैं कि सोची सोची नृपत जो बीत न जाना और जय प्रजा प्रिय प्राण समाना और मुख्य धर्म जो राजा का यह है कि उसे प्रजा प्राणों के समान खड़ी होनी चाहिए राजा तो का धर्म प्राचीन काल में ये थे कि प्रजा की रक्षा होनी चाहिए स्वयं प्रजा की रक्षा करने के लिए प्राण दे दे युद्ध क्षत्री लोग युद्ध क्यों करते हैं इसलिए कि समाज की रक्षा और समाज की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हुए कमजोर होते हुए भी लड़ते लड़ते मर जाने के तैयार रहते थे भागते नहीं थे अगर भाग खड़े हों तो प्रजा की रक्षा कैसे हो तो उनकी निंदा हो इसलिए जो वो हो का धर्म है कि युद्ध करे प्रजा की रक्षा करे उसे प्राणों के समान प्रियमान ये राजा के धर्म संक्षेप में इसी में आ गया फिर सोची वैश्य कृपण धनवानु अब नंबर तीन आए वैश्य वैश्य का कार्य क्या है व्यापार इत्यादि खेती व्यापार धनोपार्जन ये मुख्य कार्य उसका वैश्य का है वैश्य को माने वैश्य सोची वैश्य कृपण धनवानु और धनवान तो है लेकिन है कृपण अरे धनवान है तो उसका धन किस काम का धन समाज की सेवा में लगना चाहिए वो धन उत्पादन करे धन अर्जित करे और उसके द्वारा समाज की सेवा करे सेवा किसकी करे जो न अतिथ शिव भगत सुजानु देखो इतने लोगों की सेवा करना वैश्य का धर्म है अतिथि की सेवा करे भगवान शंकर जी की सेवा करे भक्तों की सेवा करे सुजान गानियों की सेवा करे ज्ञानियों की भक्तों की अतिथि की भगवान की इनकी सबकी सेवा करे अपना धनी शिव सेवा करने में लगावे ये उसका धर्म एह, इसी प्रकार सोची सूद्र सूद्र जो उसका धर्म क्या है कि वो बाकी के जो तीन है ब्राह्मण क्षत्रिये और सेवा न करके उनका अपमान करने लगे वो कहे विप्र पर क्या होते हैं उनसे भी ज्यादा बड़े श्रेष्ठ हैं ऐसे बोलने लगे उनका अपमान करने लगे तो कहते वो सोचनीय है और मुखर मान प्रिय ये सब सूत्र की दोष है मुखर माने बहुत बोलने वाला मानप्रिय जो वो जो शूद्र ये चाहने लगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय भी हमारा सम्मान करें हमारा आदर करें पूजन करें ऐसे मानप्रिय और ज्ञान गुमानी और जिनको ज्ञान का अभिमान हो हम बड़े ज्ञानी ऐसे करके जो शूद्र है वो निंदनीय उनकी है। उनको माने ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए उसमें हर्ज नहीं लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए मानप्रिय के माने ऐसा काम अनुचित काम न करें जिससे कि उनकी निंदा हो वो तो ठीक है लेकिन मानप्रिय के माने ये नहीं कि अनाधिकारी हो करके भी दूसरे लोगों से अपना सम्मान करा ऐसे मुखर मुखर के माने बहुत बढ़झड़ करके बोलना ये बोलना भी ठीक नहीं इस प्रकार से तो मुखर दोष है एक ये इन लोगों के लिए जो स्तर में निम्न स्तर के हैं अगर वो ज्यादा बोलते हैं तो बेवकूफी की बातें बोलेंगे और वो निंदनीय नहीं होगा ज्ञानवान कोई व्यक्ति हो वो ज्यादा बोले तो ठीक भी है ज्ञान की बात बताएगा लेकिन जो अज्ञान की बातें बोलने वाला हो तमाम बोले अज्ञान की बातें तो एक अच्छी बात है नहीं है इसलिए इसलिए कहते हैं कि इसमें इनको सूद्रो कोई है उनका भी धर्म बता दिया कि उनका धर्म किस प्रकार से है ये हो गया अब इसमें विस्तार नहीं संक्षेप में जगह जगह बता दिए अब रामायण में वो गीता में जैसे देखो अठारहवीं अध्याय में तो उसमें सबके धर्म बता दिए गए पॉजिटिव रूप में ये तो नेगेटिव रूप, तो नेगेटिव रूप में बता रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा करते हैं धर्म का पालन करके विपरीत आचरण करते हैं तो वो सोचनी है लेकिन गीता में जब देखेंगे तो उनका धर्म क्या पॉजिटिव रूप में बताया गया परों को चाहिए कि परमार्थ के लिए प्रयास करें शास्त्रों का अध्ययन करें शांत रहें, रहे बने परोपकारी बने ये सब ब्राह्मणों के धर्म जो वो वो इस प्रकार के हैं क्षत्रियो का धर्म कि वो प्रजा का पालन करें प्रजा का पालन करने के लिए मरने को भी तैयार रहें देश सेवा का कार्य करना उनका मुख्य कार्य है ये उनका परम धर्म है वैश्यों का, का धर्म यह है कि धनोपार्जन करें और राष्ट्र की संपत्ति की वृद्धि में सहायता करें और सब लोगों को भ्रण पोषण के लिए वो व्यवस्था उनके देश करें ये बैठो का धर्म है सूदरों का धर्म है कि बाकी सब लोगों का जो वो हो सेवा कार्य करें वो भी आवश्यक है बिना सेवा कार्य के भी नहीं चल सकता <coughs> सेवा कार्य भी होनी चाहिए <coughs> अब जैसे एक कारखाना होगा तो कारखाने में सब मैनेजर एक हजार मैनेजरों की भर्ती कर लो तो क्या कारखाना चले अरे वहां मैनेजर के स्थान पर एक मैनेजर चाहिए दो मैनेजर चाहिए तीन मैनेजर चाहिए।, चाहिए बस बहुत हो गए बाकी और जो है सुपरिंटेंडेंट चाहिए फिर उसके बाद में काम करने वाले वर्कर चाहिए और फिर सामान ढोने वाले को चाहिए ये सभी लेवल सभी प्रकार के बस चाहिए तब कारखाना चलता है संसार भी इसी प्रकार से चार प्रकार के व्यक्ति समाज में सब सभी सब सब समाजों में होते हैं उनके बिना ये चार खम्बे समाज कहलाते हैं इनके बिना समाज चल नहीं सकता आवश्यकता सबकी है इसमें कोई नीचा ऊंचा कुछ नहीं है ये सब चारों जो है वो हो, अपने अपने स्थान में महत्वपूर्ण तो है कोई कहा जाए कि सूत्र की कोई महत्व तो नहीं ऐसा नहीं है सबसे महत्व तो उसी का सबसे ज्यादा उसी का है कोई कहे विप्रों का कोई महत्व तो नहीं है शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं तो कैसे होगा शिक्षा के लिए जो है विपर की आवश्यकता होगी उनको उनका भी अपना अपने स्थान पर महत्व तो है महत्व तो सबका अपने अपने स्थान पर है इसलिए चार प्रकार के धर्म ये बता दिए उनके चार वर्णों के अनुसार और उसके बाद में फिर बता दिया इनको स्त्रियों का धर्म बता दिया इसी के बाद में कहते सोचिए पति बंशक नारी वंच पति को धोखा देने वाली स्त्री जो हो उसको वो सोचनी है और फिर कुटिल कलह इच्छाचारी ये भी दोष है कुटिलता उसमें हो हा? कुटिल स्वभाव तो ये भी उसके लिए सोचनी है मान कुटिल नहीं होना चाहिए कलह प्रिय नहीं होना चाहिए और उसके बाद इच्छाचारी इच्छाचारी मनमानी करने वाली ये सब दोष है स्त्रियों के ये सब ना हो तब उनके धर्म का पालन हो फिर कहते हैं अब इसके बाद फिर शुरू करते हैं आश्रम व्यवस्था आश्रम में चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम फिर आश्रम, फिर आश्रम, फिर सन्यास आश्रम ये क्रम चलता है इसके अनुसार भी धर्म अलग अलग धर्म हो जाते हैं बचपन का धर्म जो है वो हो तो कहते हैं सोचिए बट निजे व्रत परिहर ये बट के मन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी माने बाल्यकाल में शिक्षा काल छात्र जीवन जब है तो उस समय अगर वो अपने व्रत का पालन नहीं करता तो वो भी सोचनी है उसका व्रत क्या है कहते हैं उसका व्रत ये है कि जो नहीं गुरु आये ही उसे चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन करे मैंने उसको बाल्यकाल शिक्षा काल है जब उसे पढ़ना है और पढ़ते समय जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं शिक्षक लोग पढ़ाते हैं उसको पढ़े सावधानी पूर्वक और जैसा वो बताए उस प्रकार से रहे तो गुरु लोग जीवन जीने का विधान भी बताते हैं और बहुत से विषय तरह तरह की जो जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा है वो सब वो भी पढ़ाते हैं तो उन सबकी बात को जो मानेगा तो, तो वो व्यक्ति बन जाएगा और जो गुरु की बात को नहीं मानेगा नहीं पढ़ेगा तो जीवन वर्क आएगा इसलिए जो है वो उसका धर्म बचपन में शिक्षा प्राप्त करना है विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण करे और उसके बाद कहते हैं कि सोचिए ग्रही जो मोहबश करे कर्म पद त्याग और गृहस्थ व्यक्ति का धर्म क्या है गृहस्थ ठीक है गृहस्थ हो गया उसका विवाह हुआ बच्चे हुए लेकिन उसका जीवन जो है कर्म प्रधान है और अगर वो गृहस्थ होकर तो के भी कर्म का त्याग कर देता मोहबश मोहबश के माने अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण से कार। अगर वो कार्य नहीं करता परिश्रम नहीं करता तो गृहस्थ तो सोचनीय देखो कर्म मार्ग कर्म मार्ग क्या है कि वो अधर्म को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चले अपने कर्तव्य का पालन करे सामान्य धर्म का पालन करे और कर्म का मार्ग है निष्काम कर्मयोगी ग्रस्त धर्म है ये कि वो निष्काम कर्मयोगी बने अगर निष्काम कर्मयोगी बनकर के गृहस्थ जीवन नहीं पालन करता तो वो भी सोचनी है गृस्थ जीवन जो है वो वो भी एक विकास काल है जैसे छात्र जीवन विकास काल है अध्ययन करो सीखो अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ गुणी बनाओ ज्ञानवान बनाओ इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन जो है व्यक्ति को संयम सिखाता है अपने आप किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए कैसे संयम रखना चाहिए और जो अनेक जन्मों के नेगेटिव टेंडेंसी चली आ रही हैं, उनको इस काल में धीरे धीरे करके त्याग करना चाहिए यही गृहस्थ जीवन है जबकि व्यक्ति सत्कर्म इत्यादि करते हुए अपने पापों से निवृत्त हो सकता है में सही धारण करते पाप भी उनके साथ लगे रहते हैं अब पापों से छुटकारा कैसे हो ग्रस्त जीवन में अगर धर्म के मार्ग पर चले और निष्काम का कर योग करे तो पाप से छुटकारा हो जाए पापम पर धुएताम ग्रस्त लोगों के लिए जहाँ शिक्षा दी गई है वहाँ एक शास्त्रों में संस्कृत के ग्रंथों में शंकराचार्य जी का एक वाक्य है पाप अवगम के लिए है की पाप अवगम उनको चाहिए कि पाप के समूह जो उनके संस्कारों में भरे पड़े हैं उनको गृहस्थ जीवन काल में उनसे अपने आप को शुद्ध कर ले और जो विषयों की कामना है उस कामना से छुटकारा पा ले ये अब ये तो ठीक है ग्रस्त है तो अपने धनोपार्जन करे परिवार का पालन करे ये तो सभी करते हैं सामान्य रूप से यही है लेकिन उसके साथ साथ जो अध्यात्म का विकास है वो निष्काम कर्मियों और चित्त की शुद्धि ये उस समय व्यक्ति को कर लेना चाहिए फिर उसके बाद में फिर बानप्रश्न आता है और बानप्रश् के बाद फिर संन्यास आता है दोहे में संन्यास की बात पहले कह दी सोची जती प्रपंचरत विगत विवेक विराग के उस उस सन्यासी को वो सोचनी है जो प्रपंच में रहते हैं और न विवेक है न बैराग्य विगत माने उससे रहित ज्ञान बैराग्य कुछ है नहीं अब प्रपंच में पड़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो है वो वो सन्यासी होकर के भी सोचनी अब यहाँ जो सन्यासी चार आश्रमों में से अगर मान लो सौ वर्ष की आयु मान लो तो पच्चीस पच्चीस वर्ष की पच्चीस वर्ष का ब्रह्मचारी 25 वर्ष के गृहस्थ 25 वर्ष का बाना प्रति पच्चीस वर्ष का सन्यासी इस प्रकार की मान्यता है अगर 100 वर्ष की आयु न मानो अस्सी वर्ष मान। तो 20 बीस मान लो या थोड़े बहुत समय के साथ दो चार साल कम ज्यादा इधर उधर मान लो लेकिन कुछ न कुछ विभाजन होना चाहिए आयु के साथ अब जैसे कि छात्र जीवन अपने आप ही आयु के बाद फिर व्यस्त जीवन आई जाता है कोई तो सारे जीवन छात्र ही थोड़ा बनाया रहता है छात्र हुआ उसके बाद व्यस्त जीवन आ तो जैसे गृहस्थ जीवन आ गया वैसे ही आयु और बढ़ेगी तो गृहस्थ जीवन के बाद बानप्रस्त आई जाएगा अब कोई धर्म का पालन करे न करे ये उसकी बात है लेकिन बानप्रस्त तो आई गया इसी प्रकार ज्यादा आयु होगी तो सन्यास काल आ गया अब चाहे वो सन्यास धर्म का पालन करे न करे लेकिन अवस्था तो संन्यास की आई गई तो अगर कोई सन्यासी हो सन्यासी की आयु प्राप्त करके सन्यासी नहीं बनता सन्यास के धर्म का पालन नहीं करता तो सोचनी जो बानप्रस्थी आयु प्राप्त करके बानप्रस्थ धर्म का पालन नहीं करता तो वो सोचनी अब सोचनी क्या वो स्वयं अपनी हानि करेगा संसार में देखते हैं कि इस अवस्था में बानप्रस्थ अवस्था में संन्यास की अवस्था में लोग अपने धर्म का पालन नहीं